महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व द्वांशोध्याय व्यास जी के प्रभाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए कौरव वीरों का गंगा जी के जल से प्रकट होना वैशंपावाच तथो निशायाँ प्राप्तयां कृतसायां क्रिया व्यास्यमन सर्वे तगता वैश्वान जी कहते जर्मेजय तदनंतर जब रात होने को आई तब जो लोग वहां आए थे वे सब सायंकालोचित कालोचित नित्य नियम पूर्ण करके भगवान व्यास के समीप गए धृतराष्ट्रस्तु धर्मात्मा पांडव सहित सुचरी कमना साधम ऋषिभिथ रूपा विशत गाधार नार्यस्तु सहिता सुपाभिन् पौरजान पदश्चापी जुनः सर्वो यथावय पांडवों से धर्मात्मा धृतराष्ट्र पवित्र एवं एकाग्र चित्त हो उन ऋषियों के साथ दयाद जी के निकट जा बैठे कुरुकुल की सारी स्त्रियाँ एक साथ ही गांधारी के समीप बैठ गई तथा नगर और जनपद की निवासी भी अवस्था के अनुसार यथास्थान विराजमान हो गए तथो व्यासो महातेजाह पुण्यम भागीरथी जलम अवगाह्याजुहा था सर्वान्ोकान् महाबुदि तत्पश्चात महातेजस्वी महाबुदि व्यास जी ने भागीरथी के पवित्र जल में प्रवेश करके पांडव तथा कौरव पक्ष के सब लोगों का आवाहन किया पांडवाना चे योधा कौरवाणस राज महाभागा नाना देश निवासीन पांडवों तथा कौरवों के पक्ष में जो नाना देशों के निवासी महाभाग नरेश योद्धा बनकर आए थे उन सबका व्यास जी ने आह्वान किया तुम शब्दों जलांत जन में प्रादुरासे यथा पूर्व कुरु पाण्डव से जनमेजय तन्दंतर जल के भीतर से कौरवों और पांडुओं की सेनाओं का पहले जैसा ही भयंकर शब्द प्रकट होने लगा तत्पार सर्वे भीष्मा तस् समुस्थु सहस्त्र फिर तो भीषम द्रोण आदि समस्त राजा अपनी सेनाओं के साथ सहस्त्रों की संख्या में उस जल से बाहर निकलने लगे विराट द्रुपदौ च सह पुत्रौ ससैनिकौ। द्रौपदी राक्षसौ भद्रो राक्षस घटोत्कच पुत्रों और सैनिकों सहित विराट और द्रुपद पानी से बाहर आए द्रौपदी के पाँचों पुत्र अभिमन्यु तथा राक्षस घटोत्कच ये सभी जल से प्रकट हो गए कर्ण दुर्योधनौ च शकुनिस् महारथ दुस्साहसनाद धारतराषा महाबला जरा सन्धिभगधदत्ज्जलधस्वी भूरी स्रवाशलशल्यो वृष्ठ सानुज लक्षण राजपुत्रच धृष्टुम से चात्मज शिखंडीपुत्र सर्वे चृष्टकेतु साज अचलो वृचकक्षसाप्ययु बासोमदत्चतान पार्थिव एक चांदे चाहू बहुत्वादर्तिभासुदेहास्ते चा समस्थरजलात कर्ण दुर्योधन महारथे शुक् धृत्रष्ट्र के पुत्र महाबली दुस्साहसन आदि नकुम सहदेव भगवत्क्रमी जल सन्ध भूरिसवा शल शल्य भाइयों सहित वृषसेन राजकुमार लक्ष्मण धृष्ट दुम्न के पुत्र शिखंडी के सभी पुत्र भाइयों सहित धृट्ट केतु अचल वृषक राक्षस अलायुध राजा बालिक सोमदत्त और चेकितान ये तथा दूसरे बहुत से छत्री भी जो संख्या में अधिक होने के कारण नाम लेकर नहीं बताए गए हैं सभी दे शरीर धारण करके उस जल से प्रकट हुए ये वीर से ध्वजो यच्च वाहन तेन तेन्यंत संपेता न दिव्यांबरधरा सर्वे सर्वे भ्रजिष्णु कुंडला निर्वैरा निरहंकारा विगत क्रोधम जिस वीर का जैसा वेश जैसी ध्वजा और जैसा वाहन था वह उसी से युक्त दिखाई दिया वहां प्रकट हुए सभी नरेश दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे सबके कानों में चमकीले कुंडल शोभा पाते थे उस समय वे भैर अहंकार क्रोध और माश्चर्य छोड़ चुके थे गंधर्विरोपगी स्तूयमी दिव्य माल्याम्बरधरा मृताश्चापरसा गणई गंधर्व उनके गुण गाते और करते थे उन सबने और दिव्य धारण कर रखे थे और सभी अप्सराओं से घिरे हुए थे धित दिव्य चक्ष मुनि सत्यवती पुत्र प्रीत प्राधा तपोबला नरेश्वर उस समय सत्यवती नंदन मुनिवर व्यास ने प्रसन्न होकर अपने तपो से धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए दिव्य ज्ञान बलोपेता गांधारी च यशस्वनी ददर्श पुत्रास्तान्वान ये चांदे पे मृदे हताह यशस्विनी गांधारी भी दिव्य ज्ञान बल से सम्पन्न हो गई थी उन दोनों ने युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों तथा अन्य सब संबंधियों को देखा तदद्भुतम अचित्यम चोमहल्लोम हर्षण विस्मित सजन सर्वो ददर्शान इम से क्षण वहाँ आए भी सब लोग आश्चर्य एकटक दृष्टि से उत अद्भुत अचिंत्य एवं अत्यंत रोमांचकारी दृश्य को देख रहे थे तद सव महोदग्रम हृष्ट आश्चर्यभूत द दिश चितिपतम यथा वह हर्षोत्फुनर नारियों ने भरा हुआ महान आश्चर्यजनक उत्सव कपड़े पर अंकित किए गए चित्र की भांति दिखाई देता था धृद्राष्ट्रस्तोता सर्वान् पश्यन्दिव्येन चक्षुषा मुमदे भरतस्त्र प्रसादा तस् वही पर राजा धित मुनिवर व्यास की कृपा से मिले हुए दिव्य नेत्रों द्वारा अपने समस्त पुत्रों और संबंधियों को देखते हुए आनंद मग्न हो गए इत महाभारती आश्रम वार्षिकी पर पुत्र दर्शन पर बढ़ि भीषमादिदर्शन द्वात्रशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्रम पर्व के अंतर्गत पुत्र दर्शन पर्व में भीष्म आदि काम दर्शन विषयक बतीसवा अध्याय पूरा हुआ